ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सीखते हैं मैनेजमेंट गुरु एन रघु रामन से जीने की कला जिंदगी के खेल में सीटी बजने से पहले हार न माने सोमवार की शाम को मेरे एक पड़ोसी का बेटा मेरे यहाँ ठहरा था उसके माता पिता किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गए थे वह साथ नहीं गया था क्योंकि उसका फुटबॉल का मैच था देर शाम को मैच खत्म होने के बाद मैदान से उसे लेकर आने की जिम्मेदारी मेरी थी मैं थोड़ा जल्दी मैदान पर पहुंच गया और देखा कि वह खेल नहीं रहा है बल्कि बेंच पर नॉन प्लेइंग खिलाड़ियों के साथ बैठा है मैं उसके पास बैठ गया और उससे पूछा कि वह क्यों नहीं खेल रहा है स्कोर क्या हो गया है उसने मुस्कान के साथ बताया कि वह अभी मैदान से बाहर आया है और, और टीम मैनेजर ने उसके स्थान पर, पर दूसरी खिलाड़ी को भेजा है इससे भी ज्यादा खुश होते हुए उसने, उसने, उसने बताया कि सामने वाली, वाली टीम हमसे दो शून्य से, से आगे है मैंने कहा, कहा सच, सच, सच मुझे लगा था कि इससे तुम्हें दुख होगा और तुम निरुत्साहित हो गए होगे। गए साल का वह लड़का थोड़ा उलझन में दिखाई दिया लेकिन, लेकिन उसने, पूछा उसने पूछा कि मुझे दुखी, दुखी और निराश क्यों होना चाहिए जबकि रेफरी ने अभी आखिरी सीटी, सीटी नहीं बजाई है फिर अचानक वहां, वहां मौजूद सभी, सभी बच्चों, बच्चों के चेहरों पर, पर मुस्कान छा गई, चाहे वह अतिरिक्त खिलाड़ी हो या उनकी टीम का उत्साह बढ़ाने वाले अन्य बच्चे और सच कहूं तो उसके सवाल का कोई जवाब मेरे पास नहीं था या उम्मीद या भरोसा अद्भुत था आखिर में उनकी टीम चार तीन से मैच जीत गई और मेरे चेहरे पर आश्चर्य का भाव था जब हम घर लौटे तो आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेला जा रहा मैच टीवी पर आ रहा था हम टीवी, हम टीवी देखते, देखते हुए डिनर करने बैठे, बैठे, बैठे।, बैठे तब पंजाब की टीम 175 रन का पीछा कर रही थी जब भी किंग्स इलेवन टीम का कोई विकेट गिरता या, या उसका, उसका कोई खिलाड़ी जोखिम वाला शॉट खेलता तो कैमरामैन प्रीति जिंटा का तनाव भरा चेहरा दिखाता खिलाड़ी के आउट होने के डर से वे अपनी आंखें बंद कर लेती और जैसे जैसे मैच फैसले की ओर बढ़ रहा था उनके चेहरे पर निराशा के भाव साफ दिखाई देने लगे थे कुछ ही गेंद फेंकी जानी बाकी थी लेकिन मेरे पास बैठे इस बच्चे के चेहरे पर मैच देखते हुए कोई भाव नहीं आ रहा था और उसका पक्का भरोसा था कि जब तक आखरी बॉल नहीं फेंक दी जाती मैच हारा नहीं जाता यह बात सही, सही भी है, है। क्योंकि क्रिकेट हो या फुटबॉल कई मैच, मैच रोमांच के चरम पर पहुंचकर खत्म होते हैं जैसे कि किंग्स इलेवन, इलेवन पंजाब मात्र एक, एक रन से मैच, मैच हार गया अंतिम गेंद फेंके जाने तक भरोसा कायम होना चाहिए मेरे पास बैठे बच्चे ने इस हार का जिम्मेदार प्रीति जिंटा को ठहराया उसका तर्क था कि जब भी कैमरा प्रीति के चेहरे पर जाता और उसका तनाव भरा चेहरा स्क्रीन पर दिखाया जाता बैट्समैन व्यग्र हो जाता और इसलिए वह जीत के आखिरी दो रन नहीं बना पाया उसने कहा कि आईपीएल मैचों में जीत रन का पीछा करने वाली टीमों की ही हो रही है इस बात का फायदा किंग्स इलेवन को मिल सकता था लेकिन वह हार गए कप्तान ने नहीं, नहीं। बल्कि ऑनर ने इतना तनाव बना दिया था यह मेरे लिए बिल्कुल नई थ्योरी थी उसने मुझे बताया कि मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से कहता हूं कि जब मैं खेल रहा होता हूं तब वह अपने भाव प्रकट न करें क्योंकि हम में से अधिकांश स्कूली बच्चे अपने माता पिता की उम्मीदों के अनुसार रिएक्ट करते हैं मुझे यह बात बहुत तर्कसंगत लगी और इस बार भी मेरे पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था जब मैं सोने गया तो सोचने लगा कि जीवन भी एक गेम की तरह है और किसी को भी निराश क्यों होना चाहिए जब तक की रेफरी वह भगवान हमारे जीवन की आखिरी सीटी न बजा बजाते सच्चाई यह है कि जब तक जीवन है कोई भी बात असंभव नहीं है और यहाँ कभी भी किसी के लिए भी बहुत लेट होने जैसा नहीं है फंडा यह है कि कभी भी समय से पहले खुद सीटी न बजाए मतलब हार न माने तो ये थी एन रघु की जीने की कला जिंदगी के खेल में सीटी बजने से पहले हार न माने वाचक स्वर भारती परिमरी